महाभारत आदि पर्व चतुर अधिक चतुरधिक दिविशतमोध्याय विदुर जी की सम्मति द्रोण और भीष्म के वचनों का ही समर्थन विदुर हुआ राज्य बांध बै न शुश्रू समे वही वाक्यम संप्रतिषति विदुर जी बोले राजन आपके हित ऐसी का यह कर्तव्य है कि वे आपको सदेह रहित संदेह रहित हित की बात बताए परंतु आप सुनना नहीं चाहते इसलिए आपके भीतर उनकी कही हुई हित की बात भी ठहर नहीं पा रही है प्रिय हित तद्वाक्य उतवान कुछ सतम भीस्म शांत नवो राजा तथा द्रोणे न बहुधा भाषित हितमोत्तम सत्य राधा सुत कर्ण्य हित राजन कुरुश्रेष्ठ संतनु नंदन भीष्म आपसे प्रिय और हित की बात कही है परंतु आप उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं इसी प्रकार आचार्य द्रोण ने अनेक प्रकार से आपके लिए उत्तम हित की बात बताई है किंतु राधानंदन कर्ण उसे आपके लिए हित कर नहीं मानते चिंत्यामी राजम आभ्याम महाराज मैं बहुत सोचने विचारने पर भी आपके किसी ऐसे परम सोहित व्यक्ति को नहीं देखता जो इन दोनों वीर महापुरुषों से बुद्धि या विचार शक्ति में अधिक हो इमसा प्रग्र चुते रच समा पांडु सुते राजेंद्र अवस्था बुद्धि और शास्त्र ज्ञान सभी बातों में ये दोनों बढ़े चढ़े हैं और आप में तथा पांडवों में समान भाव रखते हैं धर्मे चा नहु राज्यताम च भारत राम दासरथेव गया से न संशय भरतवंशी नरेश ये दोनों धर्म और सत्यवादिता में दशरथ नंदन श्री राम तथा राजा गए से कम नहीं है मेरा यह कथन सर्वथा संशयहित है नोक्तमता श्रेय ना न चाप्यपकृत किंचन लक्ष्य लक्ष्यते उन्होंने आपके सामने भी कभी कोई ऐसी बात नहीं कही होगी जो आपके लिए अनिष्ट कारक सिद्धोई हो तथा इनके द्वारा आपका कुछ अपकार हुआ हो ऐसा भी देखने में नहीं आता नाम ना ये शाम तत्थम सत्य पराक महाराज आपने भी इनका कोई अपराध नहीं किया है फिर ये दोनों सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह आपकी हितकारक सलाह न दे यह कैसे हो सकता है प्रज्ञावंत नर श्रेष्ठ होरा अधिप त्वन निमित्त मतो नहीं भो किज्जे हम बदेश नरेश्वर ये दोनों इस लोक में नरश्रेष्ठ और बुद्धिमान है अतः आपके लिए ये कोई कुटिलता पूर्ण बात नहीं कहेंगे इति में नैष्ठ के बुद्धिर्वर्तते कुरुनंदन न चाथ हेतुर्म तो वक्षत पक्ष संस्थित कुरुनंदन इनके विषय में मेरा यह निश्चित विचार है कि ये दोनों धर्म के ज्ञाता महापुरुष हैं अतः स्वार्थ के लिए किसी एक ही पक्ष को लाभ पहुंचाने वाली बात नहीं कहेंगे ए परम थ्रे मंदे हम तो भारत दुर्योधन पुत्रा राजन यथा तब तथा पांडव आस्ती पुत्राराजन् संशय ते सुवेदिम किचिन मंत्र येद मंत्रिस् प्रप्य विशेषत असते हृदय राजेश अंतरस्थम श्रेय कुर्युनते ध्रुवम भारत इन्होंने जो सम्मति दी है इसी को मैं आपके लिए परम कल्याण कारक मानता हूँ महाराज जैसे दुर्योधन आदि आपके पुत्र हैं वैसे ही पांडव भी आपके पुत्र हैं इसमें संशय नहीं है। इस बात को न जानने वाले कुछ मंत्री यदि आपको पांडवों के अहित की बात सलाह दें, तो यह कहना पड़ेगा कि वे मंत्री लोग आपका कल्याण किस बात में है यह विशेष रूप से नहीं देख पा रहे हैं राजन यदि आपके हृदय में अपने पुत्रों पर विशेष पक्षपात है तो आपके भीतर के छिपे हुए भाव को बाहर सबके सामने प्रकट करने वाला लोग निश्चय ही आपका भला नहीं कर सकते ए तदर्थराज महात्मा नो महादिति नो चतुर्विवृतम किंचन न शेष तब महाराज इसीलिए ये दोनों महातेजस्वी महात्मा आपके सामने कुछ खोल कर नहीं कह सकते हैं इन्होंने आपको ठीक ही सलाह दी है परंतु आप उसे निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करते हैं याप्य सत्यताम तेषा आहतो पुरुषो तथा पुरुष व्याघ्र तब तद भद्रम इन पुरुष चिरोमणियों ने जो पांडवों के अजय होने की बात बताई है वह बिल्कुल ठीक है पुरुष सिंह आपका कल्याण हो कथम ही पांडव श्रीमान सभ्यसाची धनंजय सक्यो विजय तुम संग्राम बे राजन भगवानापी राजन दाएँ बाय दोनों हाथों से बाढ़ चलाने वाले श्रीमान पांडव कुमार धनंजय को साक्षात इंद्र भी युद्ध में कैसे जीत सकते हैं भीम सेण महाबाह नागायुत बलो महान कथम स्मृत सक्य विजय तुम अमरैरपी दस हजार हाथियों के समान महान भगवान महाबाहू भीमसेन को युद्ध में देवता भी कैसे जीत सकते हैं तथा व कृतनौ युद्धे यमो यम सुव कथम विजय तो सक्यौत रणे चेवितुमीक्षता तो इसी प्रकार जो जीवित रहना चाहता है उसके द्वारा युद्ध में निपुण तथा यमराज के पुत्रों की भाति भयंकर दोनों भाई नकुल सहदेव कैसे जीते जा सकते हैं यस्न्धृतीर अनुक्रोश क्षमा पराक्रम निन पाण्डवे ज्ये सहजी ये तरणे कथम जिन पांडव युधिष्ठिर में धैर्य दया क्षमा सत्य और पराक्रम आदि गुण नित्य निवास करते हैं उन्हें रणभूमि में कैसे हराया जा सकता है ये सां पक्षधरो रावो ये मंत्री जनार्दन किम तैरचित सखे ये शाम पक्षे सतात्य के बलराम जी जिनके पक्षपाती हैं भगवान श्री कृष्ण जिनके सलाहकार हैं तथा जिनके पक्ष में सात्विकी जैसा वीर है वे पांडव युद्ध में किसे नहीं परास्त कर देंगे द्रुपुर जे साम जे शाम शालासुपाशता धृट धुमुखा वीरा भ्रात्रो द्रुपधात्म सो सौशक्यता दयाध्यता धर्मे समय ते समाचार धुबद जिनके ससुर हैं और उनके पुत्र बृसतवंशी धृष्णदुम्न आदिवीर भ्राता जिनके साले हैं भारत ऐसे पांडवों को रणभूमि में जीतना असंभव है इस बात को जानकर तथा पहले उनके पिता का राज्य होने के कारण वे ही धर्मपूर्वक इस राज्य के उत्तराधिकारी हैं इस बात की ओर ध्यान देकर आप उनके साथ उत्तम भर्ताव कीजिए इदम निर्दिष्ट महस पुरोचन कृतम महत तेसा अनुग्रहणाद्य राजन प्रक्षालात्मन राजन पुरोचन के हाथों में जो कुछ कराया गया उससे आपका बहुत बड़ा अपयश सब और फैल गया है अपने उस कलंक को आज आप पांडवों पर अनुग्रह करके धोडालिए तेषा अनुग्रहशम सर्वेशन ते कुलवित परम थ्रेय क्षत्र च विवर्धनम पांडवों पर किया हुआ यह अनुग्रह हमारे कुल के सभी लोगों के जीवन का रक्षक परम हितकारक और संपूर्ण क्षत्रिय जाति का अभ्युदय करने वाला होगा ध्रुपदोपी महान राजा कृतवैर पुरा तस् संग्रहणम राजन स्वपक्षस विवर्तनम राजन द्रुपद भी बहुत बड़े राजा हैं और पहले हमारे साथ उनका वैर भी हो चुका है अतः मित्र के रूप में उनका संग्रह हमारे अपने पक्ष की वृद्धि का कारण होगा बलवंतस्य दास भवस्य विषा पते यतः कृष्णस्तः सर्वे यतः कृष्णस्ततो जय पृथ्वी पते यदुवंशियों की संख्या बहुत है और वे बलवान भी हैं जिस ओर श्री कृष्ण रहेंगे उधर ही वे सभी रहेंगे इसलिए जिस पक्ष में श्री कृष्ण होंगे उस पक्ष की विजय अवश्य होगी यम नव शक्यत कार्य कार्यम तुम नृप को दैव सप्तस्तत्कार्य विग्रहेण समचरेन् महाराज जो कार्य पूर्वक समझाने बुझाने से ही सिद्ध हो जा सकता है उसी को कौन देव का मारा हुआ मनुष्य युद्ध के द्वारा सिद्ध करेगा शुवा च जीवत पाथा पौरजापद जना बलवर्शन श्रेष्ठा तेषा राज कुंते के पुत्रों को जीवित सुनकर नगर और जनपद के सभी लोग उन्हें देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं राजन उन सब का प्रिय कीजिए दुर्योधन कर्णच्चकुन पिशोबल अधर्मयुक्ता दुष्प्रघा बह दुर्योधन कर्ण और सुबल पुत्र शकुनी ये अधर्मपरायण खोटी बुद्धिवाले और मूर्ख हैं अतः इनका कहना न मानिए उत्तम तत्पुरा प्रजेन क्षति भूपाल आप गुणवान है आपसे तो मैंने पहले ही यह कह दिया था कि दुर्योधन के अपराध से निश्चय ही यह समस्त प्रजा नष्ट हो जाएगी इत महाभारत आदि परवणि विदुरागमन राज्य लंब पर्वणि विदुरवाक्य चतुराधिक द्विशतमो अध्यायः इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्यलम्भ पर्व में विदुर्भाग्य विषयक दो सौ चौथा अध्याय पूरा हुआ